दिल न मुझसे छुपा सच बता क्या हुआ जाने भी तो दिल रुबा जो हुआ सो हुआ ए दिल न मुझसे छुपा सच बता क्या हुआ जाने भी दो दिल रुबा जो हुआ हुआ तारे गिने रात भर जाने में सो गई वो खाब था मत भरा जिसमे बेहोश में खो गई कोई नींद में हमसे रूट के हमको लूट के चल लूट के चल दिया जाने भी दो दिल रुबा जो हुआ सू हुआ ए दिल न मुझसे छुपा सच बता क्या हुआ खिड़की ना छोड़ो खुली प्यार के चोर है ताक में कितनों की चोरी हुई मत भरी चांदनी रात में ऐसे मर्ज की दिल के दर्द की दिल का दर्द ही है दवा ऐसे मर्ज की दिल के दर्द की दिल का दर्द ही है दवा ऐ दिल न मुझसे छुपा सच बता क्या हुआ जाने भी दो दिल रुबा। जो हुआ सो हुआ नमस्कार हमने एक बात कही सुनने वाले सभी दोस्तों को नमस्कार नमस्कार चलिए साहब तो फिर आज सबसे पहले बात वहीं से शुरू करते हैं जहां पर कि पिछले हफ्ते इतनी बहस हुई थी हाँ मतलब आ, हम तो सच में जानना चाहेंगे कि क्या आप लोग हमसे सहमत हैं या हमारे पति देव से तो साहब आपने उस बारे में कुछ निर्णय किया क्या कि अगर जो ऐसा कभी हो कि आपको किसी के बारे में कुछ अच्छा या बुरा अच्छा तो नहीं मान लीजिए कुछ बुरा पता चले तो क्या आप ये उचित समझेंगे कि उसको दूसरों के साथ साझा किया जाए यहां पर हम लोगों में आ, नहीं था तो हम लोगों ने थोड़ी देर बहस भी की और उसके बाद आप पर हुआ हो बात यह था कि कोई व्यक्ति सबके सामने बहुत अच्छा अपने आप को प्रस्तुत करता है और सब सब सब लोगों की राय उसके बारे में ये हो मगर अचानक अनायास अगर उनके स्वभाव की कोई ऐसी बुराई जिससे हमारा या आपका या सबका नुकसान हो सकता हो हाँ ठीक है चलिए तो पर बताना हाँ, है कि नहीं बताना तो इस पर है? हम लोग की बहस हुई थी और हमने ये निर्णय लिया था कि इसका निर्णय आप करेंगे बिल्कुल तो साहब अफसोस की बात यह है कि हमें तो इस बारे में कोई जवाब नहीं मिला तो मगर कोई बात तो नहीं आपने यदि इस पर विचार किया है तो साहब इस पर विचार करिए और हमें बताइए या मत बताइए कम से कम अपने सर्कल में इस पर चर्चा जरूर करिए चलिए साहब तो फिर अब बात करें आगे बढ़ते हैं आ, क्या गाना था वो पिछले हफ्ते में पिछले हफ्ते का गाना बड़ा सुंदर गाना था रोज रोजा खो तली सप न रात भर का जल जले आँख में जिस तरह दिया जले। तो साहब ये गाना है और कई लोगों ने इस गाने को पहचान भी लिया मजे की बात तो ये है हमारे हिसाब से हमने अपनी पत्नी से जब उन्होंने ये गाना हमें सुझाया था तो हमने कहा था कि इसको तो कोई नहीं बता पाएगा मगर साहब कुछ लोगों ने तब भी इसे बता दिया मैं वास्तव में उनकी प्रशंसा करूंगा और मैं एक बात और बता दूं कि ये गाना हमारी पत्नी ने गाकर रखा भी है तो मैं वो लिंक भी आपको इसी के साथ या थोड़ी देर बाद जहां पर आप इसको सुनेंगे वहीं पर मैं इसके लिंक भी गाने का जोड़ दूँगा ठीक है चलिए तो इसकी बात तो हो गई अब इस हफ्ते की बात शुरू करते हैं पहले तो सबसे इस हफ्ते के लिए गाना ये ले लीजिए साहब अच्छा अच्छा तो तो गाना गाना गाना हो गया अब अब आप पहचानते इसको थोड़ा पुराना पुराना पुराना पुराना है है ना काफी पुराना है काफी पुराना है। गाना है। अच्छा, आपको सच बताएं अब तो हम पुराना मतलब दस बीस साल पुराना तो पुराना ही नहीं मानते हमारे हाँ। हाँ। लिए तो पुराने का मतलब अब होता है जो पचास साठ साल पुराना हाँ। यानी आज से पचास साठ साल पुराना तो आज से पचास साठ साल पुराने तो पता चलता है कि आज से तो पचास साठ साल पुराने मतलब कि हम सत्तर के दशक के गानों की बात कर रहे हैं और नहीं नहीं, और नहीं, नहीं हमारा मतलब है कि सत्तर का दशक हमारे हिसाब से तो ज्यादा पुराना है नहीं ये तो अभी कल ही की बात है और कल की बात तो यू लगता है जैसे अभी तो अपना बचपन बस खत्म हुआ था और हमने जीवन में कदम रखा था अब साहब चूंकि बचपन की बात आ ही गई है तो आज थोड़ी सी बात बचपन से ही शुरू करते हैं भिल्कुल, भिल्कुल। अच्छा ये बताइए कि आपको क्या लगता है कि जब बच्चे आपसे ये कहते हैं कि हमने यानी ये बच्चे बड़े हो जाते हैं अब तो सबके बच्चे बड़े हो रहे हैं तो साहब जब बच्चे बड़े हो जाते हैं और आपसे ये बताते हैं कि अरे हम तो जब स्कूल जाते थे तब ये करते थे अब साहब आपकी आंखें फटी के फटी नहीं रह जाती क्योंकि हमें पता ही नहीं होता क्योंकि, क्योंकि हमें तो पता ही नहीं होता हमें तो कुछ ही बातें पता होती तो है ना। अब क्या होता है कि साहब सवाल उठता है कि देखिए कई बार ऐसा होता है कि हमने भी अपने बचपन में कुछ बातें छुपाई होती हैं वो बातें स्कूल की हो सकती हैं दोस्तों की हो सकती है हाँ वो हो सकती है बिल्कुल सही वो हमने छिपाई होती है अब सवाल ये उठता है कि क्या वे बातें हमें बड़े होने पर अपने यानी जिनसे उसको छुपाया था उनको बतानी चाहिए। मैंने अक्सर देखा है कि लोग इस तरह की बातें बताते हैं और जैसे मसलन बहुत से अ, मतलब आपको बता दूं जैसे हम अ, अ, अ, अ, अपनी बात करेंगे तो वो तो थोड़ा बाद में आएगी मगर बहुत बार मैंने देखा कि बहुत से बच्चे बताते हैं कि भाई हम जब आपसे बताकर जाते थे कि हम कॉलेज जा रहे हैं या लाइब्रेरी जा रहे हैं या कहीं जा रहे हैं तो हम वास्तव में वहां नहीं जाते थे हम दोस्त के साथ घूमने चले जाते थे तो अब सवाल ये उठता है कि ये बात जानकर अब बच्चा तो बड़ा हो चुका है अब तो वो अपनी जिंदगी जी रहा है तो अब जब वो आपको ये बात बताता है तो आपको कैसा लगता है हमें तो तो बड़ा बुरा लगेगा, बहुत होगा कह रहे हमने तो अपने बच्चे को सीधा और ये ऐसा अच्छा, सोचा कुछ और था और वो निकला कुछ और मतलब हम तो हमने भरोसा किया हमसे जो कहा गया हमने बोला ना हमने उस पर सवाल ये उठता है दो बातें यहाँ पर चलिए अब जरा इसको सोचें कि ऐसा क्या होता है कि जब बच्चे क्यों क्यों नहीं छिपाते हैं चीजें तो जब हमने इस पर सोचना शुरू किया ना हमें लगा कि अगर बच्चा आपको साफ साफ बता दे कि भाई मैं अपने दोस्त के साथ घूमने जा रहा हूँ हाँ। तो उसको लगता है कि आप उसको जज करेंगे मतलब? जज जज करेंगे मतलब मतलब कि वो ख़राब काम कर रहा है। मतलब करने में आप अच्छा भी कह सकते हैं, बुरा unknown, ऐसा हो सकता है या उसको ये लगता हो की आप ओवर रियक्ट करेंगे या हो सकता है मना कर दिया जाए या हो सकता है मना कर दिया जाए तो आपकी बात को हम बीच में रोक के ये बताना चाहेंगे कि जब हम यूनिवर्सिटी में थे हॉस्टल से जब घर में आके रहने लगे तो कभी कभी दोस्तों के साथ जब एम में पढ़ रहे थे प्रीवियस में तो अपने क्लासमेट्स के साथ में कभी पिकनिक कभी यूं ही क्लास बंक हुई मतलब सॉरी टीचर नहीं आए और लेक्चरर नहीं आए और हम लोगों को फ्री टाइम मिल गया और हम लोग उधर ही बी में ही थे हम लोग तो वहीं पास के हॉल में कोई कायदे की पिक्चर समझ में आई तो हम लोग देखने जाने का प्रोग्राम बनाते थे तो हम हमारा पहला सवाल ये होता था कि नहीं हम मम्मी को बता के नहीं आए हैं हम नहीं जाएंगे तो ये होता था कि फोन कर दो ओके तो फोन कर देते थे और मम्मी से कहते थे क्या हम जाएं पूछते थे एक्चुअली पूछते थे और डर के साथ पूछते थे कि पक्का रिजेक्ट हो जाएगा ये मगर मम्मी हमेशा कहते थे कि हाँ बेटा पिक्चर देख के आओ लेकिन सीधे घर आना तो हम चले जाते थे तो हमने कभी बात छिपाने की कोशिश ही नहीं नहीं तो आपको यकीन था कि आपकी माँ हमेशा हाँ कहेंगी नहीं नहीं हमेशा यकीन था कि हमारी बात काटी जाएगी या कहा जाएगा नहीं नहीं चुपचाप से पापा ने शुरू में मम्मी को ये बात कही थी मम्मी से कहा था की तुम क्यों हमेशा उसको पिक्चर जाने देती हो पता नहीं कैसे लड़के हैं क्या है तो चूँकि सारे हमारे क्लासमेट जो थे छोटी सी क्लास थी इंग्लिश सेक्शन की तेरह ही लोग थे ऐसा कुछ नहीं है कि वो भटकेंगे और भटकाएंगे तो कभी आपने अपने पिताजी को फोन करने का प्रयास नहीं किया पापा के पास फोन नहीं था ना मोबाइल का जमाना नहीं था और वो ऑफिस में अगर, काम से अगर वो अगर आप उन्हें फोन करती हाँ तो पक्का विश्वास था की वो मना करते मगर बाद में वो तो इसीलिए हाँ। हमेशा माता जी को फोन करती थी। नहीं नहीं कभी कभी वो घर में भी पाए जाते थे काम के सिलसिले में अगर ऑफिस से निकले बीच में रुके एक कप चाय पी और फिर चले गए ऐसा हुआ है कि वो घर में हैं और उन्होंने कहा कौन सी पिक्चर और कौन सा हॉल तो बताते थे तो बोलते अच्छा ठीक है जाओ क्योंकि ये मम्मी ने उनको समझाया की नहीं नहीं जाने दीजिए चलिए साहब ऐसे पत्नी की बात मानने वाले पति भी बहुत कम होते हैं और भगवान मतलब अब तो हम ये भी नहीं कर सकते कि उनको लंबी आयु दे क्योंकि आयु तो उनकी बीत चुकी है चलिए कोई बात नहीं अच्छा तो साहब पहली वजह तो है फियर ऑफ जजमेंट कि हाँ, भैया डर कि भी कोई जज करेगा फिर उस दूसरी बात है कि जैसे आपको अपनी माताजी पर विश्वास था कि वो तो हाँ कहेंगी ही उसी तरह से बहुत से लोगों को ये विश्वास होता है कि नहीं कहा जाए तो उसका इनकार ही होगा तो साहब अब सवाल यह है कि ये जो कॉन्फिडेंस है ना ये भी बहुत बार आपको जगह देता है है जैसे आपने कहा ना कि कि कि नहीं नहीं हमें हमें पता पता था कि माँ जो है मां पता था जो वो मान जाएगी रिजेक्ट हो जाएगा लेकिन मेरी माँ ने मानना शुरू कर दिया हाँ कहना अच्छा चलिए ठीक है हाँ। साहब अच्छा एक तीसरा कारण भी होता है कभी कभी जो मुझे लगता है की बच्चे अपने माँ बाप को डिसमेंट से यानी स्ट्रेस और डिसमेंट से बचाना चाहते हैं बिल्कुण, बिल्कुण। कि अगर मतलब जैसे मान लीजिए आपका बच्चा कहीं घूमने गया पिकनिक पर गया या किसी बाहर के अगले शहर चला गया तो एक तनाव बना रहेगा तो बच्चा बताता ही नहीं छोड़ो यार क्या बताना इनको ना। तो वो है उसके बाद एक होता है कि एक जैसे कोई बच्चा किसी बात को छिपा रहा है ना उसे लगता है कि अगर मैंने इनको बता दिया और कुछ गलत हुआ तो मेरा जो सपोर्ट है वो खत्म हो जाएगा यानी जो इनसे मुझे आज सपोर्ट मिल रहा है वो सपोर्ट खत्म हो जाएगा लेकिन क्या ये ठीक नहीं होगा कि बता दें जिससे कुछ गलत हो तो, तो रेस्क्यू मैं, मैं अभी इस ठीक गलत की मैं सही है या अच्छा है या बुरा है इसकी बात ही नहीं कर रहा अच्छा। हूँ मैं केवल उन कारणों की बात सोच रहा हूँ कि ऐसा क्यों होता है कि बच्चे जो है वो छिपाते हैं या मना होता है अच्छा एक और भी वजह होती है कि बचपन है ना हाँ। तो इमोशनली उतना मैच्योर नहीं होते हैं जैसे सब में हाँ और हम कौन सा अमेरिका चले जा रहे हैं या लंदन चले जा रहे हैं या पांच दिन बाद आएंगे अरे यार चार बजे नहीं पहुँचे तो पांच बजे पहुँच जाएंगे अब इस क्या होता है ना कि बच्चों को हमेशा ही एक भावना ये रहती है उनके मन में कि मेरे ऊपर कि मैं कुछ भी गलत नहीं करूंगा ये माँ बाप का विश्वास है हाँ। तो वो हमेशा ये विश्वास को बनाए रखने का प्रयास करते हैं हाँ, ये कि भैया हमने कहा स्कूल गए हैं कॉलेज गए हैं घूमने नहीं गए हैं तो ये विश्वास अगर मैं कहीं घूमने चला गया या मैंने बता दिया कि बता मैं घूमने जा रहा हूं हाँ, तो उनका विश्वास खत्म हो जाएगा ठीक है तो इसलिए यह भी एक वजह है अच्छा फिर जैसा कि अभी हमारी पत्नी ने कहा ना कि इनको पता था कि वो मना करेंगी मगर सच बात यह है कि अपने अंतर मन में तो इनको मालूम था कि वो हा ही कहेंगी नहीं और उन्होंने अपने पति को भी मना लिया था कि यार हा ही कहना है तो ये जो ट्रस्ट है ना ये समय के साथ बढ़ता है यानी कि शायद शायद अगर उस वक्त में में ना पढ़ करके, हाँ। क्लास में पढ़ती होती हाँ। तो शायद वो हाँ नहीं अरे सवाल ही नहीं ऐसा नहीं था बिल्कुल नहीं था आठवें क्लास में तो हम सोचते भी नहीं थे अच्छा फिर क्या होता है की ये जो ये जो किसी कहानी को देखने का नजरिया है ना ये भी बदल जाता है वक्त वक्त के साथ कि हाँ। कि कि जब आप बच्चे होते हैं तब आपको लगता लगता है है मैं जो जो पिकनिक पर गया या जो घूमने गया या घूमने उस वक्त लगता है कि यार ये बात कुछ ज्यादा सही नहीं स्कूल कॉलेज का टाइम है इस वक्त बजाय इसके कि यहाँ टाइम वेस्ट किया जाए हमको कहीं बैठ पढ़ना चाहिए या कुछ करना चाहिए मगर जब आप बड़े हो जाते हैं यानी कि जब आप मैच्योर हो जाते हैं या जब जिंदगी में आपको कोई एक ठिकाना मिल जाता है तब उस वक्त आप इस बात को के दूसरे नजरिए से देखते हैं आपको लगता है कि यार ये तो हमारे मैच्योर होने का एक एक स्टेप था हाँ, मेच्योरिटी हाँ, एक स्टेप था जिस वक्त की मैंने लोगों पर भरोसा करना सीखा और ये स्टेप मैंने लिया और जब मैंने ये स्टेप लिया तो उस वक्त मैं कुछ सीख रहा था तो जब आप उसको शेयर करेंगे ना बड़े होने के बाद तो आपको लगता है कि यार ये शेयर करना ठीक है मुझे बताना चाहिए क्योंकि हर हर बच्चे को मैच्योरिटी आने के लिए एक ऐसा स्टेप लेने की जरूरत होती है बिल्कुल जरूरत होती है और अक्सर ऐसा होता है कि हमारे बच्चे जब बड़े हो जाते हैं किसी लड़की या लड़के को पसंद करने लगते हैं तो घर में नहीं बताते हैं मगर पता चलता है कि बाहर को पता है और जब बाद में बात अगर शादी ब्याह तक पहुंची तो कोई आके आपसे कह दे कि या कोई नहीं या दो चार लोग कहने अरे हमें तो पहले से पता था थोड़ा सा ठेस सी लगती कि, हमारे बच्चे ने हमसे कहा क्यों नहीं एज ए पेरेंट तब आपको समझ आता है कि ये ये ये ये जो जो जो था था था मैं इसको धोखा नहीं मगर शायद शायद इन सब कारणों से था। तो इसमें सबसे बड़ा कारण है कि ट्रस्ट नहीं था कि हमारी बात को समझा जाएगा या यही कहा जाएगा तुम सोचोगी तो गलत सोचोगी तुम्हारा निर्णय ठीक नहीं होगा तुम अभी छोटी हो मगर पता नहीं है। मगर साहब एक बात मैं कहूँगा हाँ। कि ये जो ट्रस्ट नहीं होना या ये जो मतलब अब आपने जिस कारण से भी छिपाया या जिस कारण से भी बताया जैसे आपने कहा ठेस लगना मुझे लगता है कि इसके कारण ठेस या जो भी लगे एक दूरी आ जाती है ठीक है समय भी उस दूरी को ठीक कर नहीं, देता नहीं समय सब देखिए यहाँ पर हाँ। यहाँ पर फिर मैं एक बात कहूंगा कि ठेस को तो समय थोड़ा हल्का कर देता है यानी जो लगती है उसको तो समय हल्का कर देता है हाँ हाँ। मगर जो दूरी बनी होती है वो दूरी को कोई कम नहीं कर सकता वो दूरी जो है यानी जो डिलेड कम्युनिकेशन है यानी जो आपने आज बताया वो उसके कारण जो दूरी बन जाती है वो दूरी मेरे हिसाब से शायद कम नहीं हो पाती है। आ, हम इसमें फिर से आपसे सहमत नहीं है I'm sorry. हाँ, दुरी दुरी यहाँ पर फिर दो विचारधाराएं हैं। एक कहता है कि दूरी भी कम हो सकती है ठेस भी हल्की पड़ सकती है और दूसरे का है। कहना है कि ठेस तो कम हो सकती है मगर दूरी कम नहीं हो सकती देखिए कोशिश करनी पड़ती है ठीक है कोशिश नजरियों को भी समझने की कोशिश तो कीजिए। ठीक है। हाँ। चलिए। अच्छा। इसमें हमें एक बात और भी लगती है। क्या? कि जब एक बार कोई चीज छिपाना शुरू कर देता है कोई हाँ। तो फिर वो छिपाने की आदत हो जाती है हो सकती है जैसे साहब हम अपनी बात कहे आपसे मैंने आपसे कहा था ना कि अपनी बात भी कहूंगा सिगरेट पीते थे तो हाँ तो ये तो आप नहीं कह सकते थे पापा, जी पापा तो बड़ी होती, बड़ी धुनाई धुनाई होती होती अब सिगरेट पीते थे ये बात आ, हमारे मतलब जिस समाज में हम बड़े हुए या पले बड़े, उस समाज में ये कोई बहुत मतलब ऐसी बात नहीं है जो आप बाद में भी बता सके हाँ। सच बात तो ये है बिल्कुल हाँ, हालाकि बहुत से परिवारों में है की जहाँ पर पिता पुत्र माता ये सब एक साथ बैठ दारू पी सकते हैं कभी कभार तो सिगरेट भी पी सकते हैं सभी सभी कुछ, सबी और कुछ, हाँ, हाँ, ये तो सीक्रेसी तो है। है है छुपाने की आदत ये सिर्फ सिगरेट तक ही नहीं सीमित है शायद इसमें बहुत सी और बातें भी शामिल हाँ, है एक फिर दूसरा दूसरा तो अच्छा एक मेरे हिसाब से सच आपसे मैं तो ये भी समझता हूं कि सफल हो जाना, यानि में सफल हो हो जाना जाना ज़िंदगी में कोई ऑनेस्ट होने की रिक्वायरमेंट नहीं होनी चाहिए क्यों जैसे मैं आपको बताऊ कि हम पढ़ने के नाम पर सिनेमा देखने जाते थे अब हम अगर ये कहें कि नहीं साहब देखिए हम तो साहब बड़ा जिंदगी में सफल हो गए ख्या? क्योंकि हम सिनेमा भी देखते थे और पढ़ने के नाम पे तो हम आपके यहां से भाग कर जाते थे ख्या? तो नतीजा क्या होगा कि माता पिता को दिल में या जो बड़े हैं जिन्होंने हमारे ऊपर मतलब विश्वास किया ख्या? उन लोगों को लगेगा कि यार ये तो हमें धोखा ही देते रहे और, क्या? और अगर मतलब सच बात तो यह है कि क्या हमारा सफल होना उनके उस ठेस को कम कर पाएगा मुझे तो नहीं लगता नहीं, नहीं। अच्छा वो शक करने लगेंगे ना कि हमारी में हाँ, exactly, उनको हमारा जो तो बेसिक सिद्धांत हम लेके चल रहे थे और बच्चे को रास्ता दिखा रहे थे हाँ। उसमें गड़बड़ी है इसका मतलब यानी कि हम ये छुप छुप के गए ये किया वो किया और फिर भी अपने लाइफ में आगे बढ़ गए इसका मतलब हमने जो जो पढ़ाया लिखाया समझाया सब सब बकवास था, था। जीरो यानी कि उनको आपके ऊपर ऊपर ऊपर नहीं, अपने उनको अपने से से विश्वास हट जाता है। है हाँ। अब ये साथ ये समस्या ना मेरे ख्याल से, ये एक तरह का मतलब जैसे कहते हैं ना कि ये ठेस नहीं है दिस इज बेसिकली क्रिएटिंग उल्टी बात बता रहे हैं हमारे बचपन में हमारे साथ कुछ लोगों ने ऐसे काम किए जो कि नहीं करते तो अच्छा होता क्योंकि हमको थोड़ा सा कष्ट हुआ वो बातें हमने अपने मम्मी को कभी नहीं बताई क्योंकि तब नहीं बताई हमको लगा हमारी मम्मी सुनेंगी तो उनको दर्द दुख होगा अब इतने साल बीत गए तो ऐसे ही मजाक मजाक में कभी उनसे बताया तो बोले तुमने हमें बताया क्यों नहीं तो हमने हमसे बता दिया कि इसलिए नहीं बताया था कि भाई तुम दुखी हो जाती तो ये भी एक रहा कि भाई छिपाया इसलिए कि हमारे मम्मी को मम्मी को इस वजह से दुख होता क्योंकि हमको थोड़ा सा कष्ट हो गया नहीं तो अब सवाल यह है कि ठीक है, है, मजाक -मजाक है तो इसके साथ ही हम आज की बात यही पर पूरी करेंगे हाँ। और हम सिर्फ ये कहेंगे की साहब अगर जो सारे बात का लबो लुभाव सिर्फ ये है की अगर ट्रस्ट हाँ। है हाँ। तो उस ट्रस्ट को दिखाना है हाँ। और उस ट्रस्ट को तोड़ना नहीं है रिस्पेक्ट करना है ना उस ट्रस्ट को सम्मान देना है बिल्कुल सम्मान देना है ऐसा ना हो भरी सभा में कोई और आपको कोई अनजाना व्यक्ति जिससे आप पहली दूसरी बार मिल रहे हो वैसा व्यक्ति भरी सभा में आपको ऐसी बातें बता दे जिसकी आपको खबर ही नहीं और आपके तो फाकते उड़ जाएंगे हाँ तो, तो, तो साहब ये खलील ये? खां वाले हैं जो एक तो बार उड़ गए ना हाँ। तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी मतलब तो साहब ये सारी बातें जो है ये बच्चों के लिए भी सही हैं और बड़ों के लिए भी सही भी, है यानी कि अगर आप बड़े हो गए हैं तो भाई साहब अपनी दुर्दिनों की कहानी जो है ना वो मत बताइए क्या मतलब यानी कि जो राज आपने राज आपने रखे थे उनको राज ही रहने दीजिए अरे आपने बिल्कुल सलाह देते मगर आपने ये बताने से पहले मुझसे नहीं पूछा था, हाँ, था। क्यूँकी आपको मुझ पर विश्वास नहीं था नहीं ये तो ऐसी तो साहब अगर आप बड़े हो गए हैं और आपके कोई राज है तो उनको मत बत बताइए उनको अपने साथ ही दफन हो जाने दीजिए। नेगेटिव राज। Obviously, हाँ। अच्छे राज अच्छे क्यों छुपाने हैं भाई? हाँ। और ये ये आपकी सफलता जो है ना, हाँ। उन राजों को खोलने के लिए कोई दरवाजा नहीं है नहीं नहीं। तो साहब एक बात तो ये है दूसरी बात हाँ। बच्चों से ये उम्मीद करिए कि वे आपके साथ अपने राज नहीं रखेंगे हाँ। और ये राज नहीं रखेंगे ये तभी संभव है जबकि उनको हम पर ट्रस्ट होगा और अगर उनको आप पर ट्रस्ट है तो वो शायद आपसे राज ना रखें हाँ। मगर अगर रखें तो भैया बच्चों से भी कहना है कि भाई साहब आपको जिंदगी में चाहे जो मिल जाए अपने राज अपने तक ही रखिएगा उनको बताने की जरूरत नहीं, नहीं हमारा भरोसा या भ्रम हमारा भ्रम बनाए रखिए इस पर साहब मुझे लगता है बड़े अच्छे अच्छे गाने भी हैं एक मुझे अभी बिल्कुल याद आ रहा है एक गाना है प्राण और बिंदु का एक कव्वाली है राज को राज ही रहने दो हाँ। क्या है वो क्या गाना है सब तो, हाँ, ये मुझे क्या मुझे राज ये को हाँ बिल्कुल राज को राज हाँ। रहने दो। अरे वाह क्या बात है ना आपने? यही गाना है ना यही गाना है ये गाना अभी मैंने कुछ दिन पहले सुना भी था तो मैं यही इसी से मुझको वो राज वाली बात जो आज मैंने आपसे की है ये मुझे उसी गाने से याद आई राज राज़ राज बोल रहे हैं कि वो राज कपूर जी की हर फिल्म में नाम ही राज होता था अरे भैया राज, राज, राज हाँ होता राज था। होता था राज नहीं लोग लो, भटक जाएंगे चलिए ठीक है छिपाना और बताना तो चलिए साहब इसके साथ ही आज की बात यही पूरी करते हैं हाँ। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे आपसे और आप लोग सोच के बताइएगा पिछले बार की बात के बारे में कि बताना है या नहीं बताना है नहीं, नहीं, है नहीं चलिए साहब ओके आपने अपना समय दिया उसके लिए आभारी हूँ और हमसे बताइए या मत बताइए मगर बातें करते रहिए क्यूँकी बातें करते रहेंगे तो बातें चलती रहेंगी बिल्कुल बिल्कुल नमस्कार धन्यवाद नमस्कार बातें बनाओ आपके खुल गए आंखें नैन से नैन तो मिल गए क्या बुरा हुआ दिल मचल गया घर बदल गया आपका क्या बुरा हुआ दिल मचल गया घर बदल गया आपका जानी भी तो दिल जो हुआ सो हुआ ए दिल न मुझसे छुपा सच बता क्या हुआ